नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 एफएम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एवं विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते हैं इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि आप सभी को अपना करियर फ्रेम करने में या किसी भी ट्रेड के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो पूरी बात आपके समझ में आ जाए तो आइए ऐसा ही कुछ आज हम लोग बात करेंगे करियर इन फिल्म मेकिंग जी हाँ ये विषय बड़ा रोचक और बहुत ही सुंदर लगता है जब भी हम लोग फिल्मों के बारे में बात करते हैं और उसमें जुड़ा हुआ करियर की अगर बात करें तो बात कुछ और ही हो जाती है तो आइए ऐसे ही कुछ विशेष इस करियर इन फिल्म मेकिंग के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डायरेक्टर जय सिंह है जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं लेकिन काम मुंबई बॉलीवुड में करते हैं तो उनसे हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम अपना करियर फिल्म मेकिंग में कर सकते हैं तो आइए जय सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में धन्यवाद देना चाहूँगा आपका रमेश जी जो यहाँ पर आपने मुझे मौका दिया बोलने का कि मैं अपने तजुर्बे को कुछ बयाँ कर सकूँ जी जी जी जय सिंह जी मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे विद्यार्थी मित्र भी आपको पहली बार आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं तो आप अपने बारे में बताइए जी बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ तो मैंने अपनी एजुकेशन दिल्ली से की इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं हूँ उसके बाद कुछ दिन मैंने जॉब की तो स्कूल टाइम से मुझको लिखने का शौक़ था तो मैंने सोचा कि एक लिटरेचर लाइन में जाया जाए लिटरेचर में जा तो उसके लिए मैंने कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में लिखना स्टार्ट किया थोड़े बहुत आर्टिकल्स तो मुझे लगा ये विश मतलब मेरा माध्यम नहीं है कि मैं लिख के लोगों तक पहुंचूं तो मैंने एक फ़िल्म के जरिए बात कहने की कोशिश करना चाहा जिससे मैंने छोटी छोटी फिल्में बनाई फिर छोटी फिल्में बना के बॉम्बे गया वहाँ मैंने काफ़ी लोगों साथ असट किया और एड फिल्म्स फिल्म्स की वहाँ पर हिस्सेंट तो फिर मैंने अपनी स्क्रिप्टिंग लिखना स्टार्ट किया तो मुझे लगा अब मुझे फ़िल्म बनानी चाहिए तो मैंने स्क्रिप्टिंग करके अपनी एक फ़िल्म के लिए जैसा कि अभी एक फ़िल्म है जो मकसूद जिसके लिए मैं, मैं काम कर रहा हूँ जो काफ़ी हद तक प्री प्रोडक्शन स्टेज में है तो हम जल्दी ही शूट करेंगे पिक्चर तो उसमें आ, एक मेरा तजुर्बा था कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो उसमें एक कहानी है जिसको कहने के माध्यम मैंने आ, कि वीडियो का माध्यम चुना कि मैं फिल्म के जरिए कुछ बात बोलूं अपने दिल की थोड़ा नज़दीक आना पड़ेगा जय सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आप छोटे पर्दे से शुरुआत करके अब एक बॉलीवुड की अच्छी फिल्म आप बनाने जा रहे हैं मकसूद जिसका नाम आपने बताया है और एक तजुर्बा आपके पास है एक स्टोरी आपके पास है जिसको आप फिल्मी पर्दे पर दिखाना चाहते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना इंट्रोडक्शन हमें दिया थैंक यू सो मच आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम लोग ने करियर इन फिल्म मेकिंग की जब बात करते हैं तो ये फ़िल्म मेकिंग है क्या चीज़ देखिए फिल्म होता है कि जैसे हमने कोई कहानी है उसको कहानी को कहने के लिए हमें एक <coughs> वीडियो माध्यम चाहिए होता है जिसके लिए हमें एक उसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जैसे शॉर्ट टेकिंग होती है साउंड होता है एडिटिंग होती है तो इसके लिए हमें एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है ठीक है तो उससे क्या है कि हम कोई सीन है इमोशंस तो हम कैसे कैमरे से वो इमोशन को कैप्चर करेंगे या साउंड के माध्यम से हम सिचुएशन को कैसे दिखाएंगे तो इसके लिए हमें कुछ ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है जो हम किसी स्टूड से भी सीख सकते हैं या हम खुद किसी के साथ असट करके सीख सकते हैं तो मैंने दोनों तरीके से चीज़ों को सीखा कि कुछ अपने आप फिल्में देखी मैंने वर्ल्ड सिनेमा देखा उनको देखने के बाद मैं नोट्स बनाए कि कहाँ क्या, क्या होता है तो खुद अपने आप किसी का कुछ तजुर्बेकार लोग मिले जिनसे मैंने ये सब चीजें सीखी तो अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ कि मैं अपनी फिल्म भी एक बनाना जा रहा हूँ तो उसके लिए मुझे एक प्रॉपर एक जर्नी थी मेरी कि टेक्निकली भी नॉलेज होनी चाहिए लिखने की नॉलेज के साथ साथ टेक्निकली आपको बहुत साउंड होना पड़ेगा पड़ेगा और जैसे कि आपने कहा कि इसमें एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है या फिर आप एडमिशन के ज़रिए स्कूल की या कॉलेज के जरिए भी आप कर सकते हैं तो बॉम्बे या दिल्ली में ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जहाँ फिल्म मेकिंग के बारे में सिखाया जाता है देखिए आपको अपने जैसे आपका शौक है जैसे म्यूजिक है म्यूजिक के लिए बहुत सारे संस्थान हैं जो आपको म्यूजिक सुनाते हैं जैसे क्लासिकल है या तो आप किसी गुरु से सीख सकते हो म्यूज़िक अगर आप फिल्म इंस्टीट्यूट की बात करते हैं डायरेक्शन है एडिटिंग वगैरह है छोटे मोटे काफ़ी इंस्टीट्यूट है जैसे एफ टी पुणे हैं सत्य राय फिल्म इंस्टीट्यूट है बेलगटा में तो ऐसे काफ़ी गवर्नमेंट संस्थान भी जैसे आप आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है उसके लिए आपको प्रॉपर एक एग्ज़ाम पास करना होता है जिसको पास करने के बाद एक इंटरव्यू होता है आपका इंटरव्यू के बाद आपका सलेक्शन होता है जिसके बाद आप बॉलीवुड जॉइन कर सकते हैं ऐसे ऐसे या जो भी है तजुर्बे के लिए तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना होगा एक एक मतलब एक माध्यम है कि मतलब आपको कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए कोई ना कोई माध्यम चुनना पड़ेगा तो ट्रेनिंग भी हो सकती है या आप किसी को गुरु बना के उससे हम्म तो ये चीज़ें बहुत जरूरी हैं दो विकल्प आपने बताया कि किस तरह से हम अपना करियर को अगर फिल्म मेकिंग में बनाना चाहते हैं तो आपने कहा कि किसी गुरु के माध्यम से किसी आ, फिल्म का डायरेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर ऐसे ए असिस्टेंट आप काम करते हुए सीख सकते हैं दूसरा आप इंस्टीट्यूशन है जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के नाम बताए आपने सत्यजीत राय स्टूडियो या फिर एफ जो पुणे में है तो इस तरह के अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं उसके माध्यम से एडमिशन ले भी आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं तो एडमिशन लेने के बाद कितने समय तक ये कोर्स चलता है कि जैसे समझो एफ टी आई में हमने एडमिशन ले लिया तो कितना समय तक हमें पढ़ाई करना होगा या सीखना होगा देखिए अलग अलग कोर्सेज होते हैं जैसे डायरेक्शन का है तो आपका तीन या चार साल का कोर्स होता है वो हाँ आपको प्रॉपर उसमें सब कुछ दिखाया जाता है स्क्रिप्टिंग एडिटिंग और आपको फिल्मस, वर्ल्ड सिनेमा दिखाया जाता है जिससे कि आप विजुअली कैसे उस चीज़ को कह रहे हैं कि आप लिखे हुए को आप मतलब जो आप लिखते हैं उसको कैसे पर्दे पर हमें लाना है तो उसके लिए आपको फिल्में दिखाई जाती हैं फिल्मों को रीड करना सिखाया जाता है फिल्म किस विषय पर है तो आपको कि आपके लिए एक फ़िल्म जो है आपके लिए एक बाइबल है एक तरह से अगर आपको फिल्म लिख फिल्म लाइन मारा तो आप तीन चार फिल्में अच्छी उठा के देख लीजिए उनसे आप सीख सकते हैं ठीक है ना तो अच्छे जो फिल्म मेकरस हैं वर्ल्ड में जैसे अल्फर्ट हिस्कॉक जो एक सस्पेंस बनाने के लिए फेमस थे कुछ लोग हैं रोमन पोलेंस वो भी थ्रिलर के लिए कुछ लोग कॉमेडी बनाने के लिए फ़ेमस थे तो हर तरह के हर आदमी का एक अलग विषय तो आप जिस जोनर में आप चीज़ें देखेंगे तो आप पाएंगे कि मतलब किस तरह से उन्होंने कॉमेडी क्रिएट की कैसे करैक्टराइजेशन किया तो इसके लिए आपको फिल्में देखना भी बहुत जरूरी है ट्रेनिंग के साथ तो वो वहाँ पे फिल्में भी दिखाई जाती हैं प्लस आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस आपकी ट्रेनिंग के बाद एक आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आप छोटी फिल्म बनाइए ठीक है आप अपना खुद लिखिए फिर एक अपनी टीम बनाइए क्योंकि अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर एक तरह से कैप्टन होता है आपको तो कैप्टन से काग एक कैप्टन स्क्रिप्ट लिखता है उसके बाद उसको बनाता है तो उसको बनाने में वो किस तरह से अपने साउंड रिकॉर्डिंग वाला है या एडिटिंग वाला है किस तरह से उसको टीम बना के काम को मतलब करता है तो ये ये प्रोसेस है तो फिल्म मेकिंग जो है एक टीम वर्क है ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलरली एक आदमी का वो है ये तो एक टीम वर्क है तो इसके लिए आपको हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप फिल्म मेकर हैं एडिटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज टेक्निकली थोड़ी बहुत ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर टेक्निकली उसमें हो क्योंकि जो इसका काम है आप उसको करने दो बस आपको सेंस होनी चाहिए कि मुझे यहाँ से एडिट कराना है यहाँ से इतना साउंड चाहिए तो मेरी थीम ये है तो उस तरह का म्यूज़िका बैकग्राउंड म्यूजिक, म्यूजिक होगा तो आपको सहंस होनी चाहिए कि आपको उस तरह की चीज़ें निकलवानी आनी चाहिए अपनी टीम के साथ बैठ के चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया जयसिंह जी मुझे आशा है कि हमारे विद्यार्थी इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं फ़िल्म मेकिंग की जो बातें हैं वो समझ में आ रही हैं क्योंकि जैसे आपने कहा कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप एक तीन से चार साल का कोर्स जो है वो रेगुलर कोर्स होता है जिसको आप करने से आप इस फील्ड में मास्टरी हासिल कर सकते हैं लेकिन इसके साथ साथ फिर प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको होना चाहिए हर फील्ड में जैसे कि आपने बताया कि अगर डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं तो आपको बाकी और चीज़ों का भी नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि आपको सभी चीज़ों के साथ चलना होता है तो एक कैप्टन की तरह आप काम करते हैं तो सभी चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं तो जैसे एक फ़िल्म मेकिंग में अपना करियर बनाने के लिए हर विद्यार्थी की अलग अलग एक टैलेंट होती है तो किस तरह की बातें हमारे अंदर होनी चाहिए एक अगर फिल्म मेकिंग में जाना या डायरेक्शन में जाना है हमें तो Uh, देखिए फिल्म मेकिंग में जाने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे नज़र आई मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको लिखने का शौक होना चाहिए आपको आसपास की कहानियों के बारे में आप जैसे कोई करैक्टर है आपके आस पड़ोस में रहता है आपको उसके बारे में जानना चाहिए क्या करैक्टर है हो सकता है उस करेक्टर से कहानी छुपी हो तो आप उसको लिखें ठीक है तो अभी क्या है कि आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसके लिए आप पढ़ सकते हैं हर तरह के विषय पर जैसे आप मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ सकते हैं या आर के नारायण की कहानी पढ़ सकते हैं जैसे मैंने भी आर के नारायण की काफ़ी माइगोडी किताब पढ़ी तो उस पर मैंने काफ़ी लिखने की कोशिश की कि मैं भी इस तरह के कोई विषय मेरे आसपास है हैं गाँव देहात में तो मैं ऐसा कुछ लिखूं तो मैंने कुछ स्टोरीज़ वैसी लिखी हैं तो आपको क्या है कि अपने आस पास के दिखना पड़ेगा कहानी आपके आस है आपको उनको सिर्फ़ लिखना है और आपको लिखने के अलावा आपको किस तरह से उनको कहना है उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए कि कहाँ क्या, क्या, क्या चीज़ है क्या मतलब अगर हमारा मौसम को भी हम ले सकते हैं ऐसे जैसे हम कोई सीजनेबल पिक्चर है तो सीज़न में कोई ऐसा फल होता है उसके फल के ऊपर हम पिक्चर बना रहे थे तो सीज़न में होता है वो तो आपको उस तरह की चीज़ों को वहाँ जा सर्वे करना पड़ेगा कि इस तरह की कहानी है तो वहाँ पर क्या है क्लाइमेट है या तो हर चीज़ को लिखने के पहले कि आपको बहुत ज़्यादा डीपली जाना पड़ेगा चाहे वो करेक्टर हो या आपके तो एक तरह से कह सकते हैं कि आपको सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए चीजों को ऑब्जर्व करने का हाँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जयसिंह जी मुझे लगता है हमारे विद्यार्थी मित्र समझ रहे होंगे कि उन्हें अगर फिल्म मेकिंग इस दुनिया में जाना है फिल्म इंडस्ट्री में जाना है या करियर इन फिल्म मेकिंग में अपना करियर को आजमाना है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है क्योंकि आपने बताया कि आसपास की चीज़ों को देखकर भी कहानी बना सकते हैं क्रिएट करना होगा एक स्टोरी को जो चीज़ें आपके आसपास में हो और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि समय समय पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे सीजनेबल फ्रूट्स के बारे में आपने एक उदाहरण देते हुए बताया वैसे भी कई चीज़ें होती हैं कि जैसे हम लोग आस में देखते हैं जिस तरह का समय बदलता जाता है उस तरह बातें आप सोच सकते हैं और उसके ऊपर स्टोरी बना सकते हैं लिख सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं तो लिखने वाला जो आर्ट है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा चाहे आप किताबें पढ़े स्टोरीज पढ़े प्रेमचंद की या फिर दूसरे और जो भी लेखक हैं उनके कहानियों को पढ़कर आपको लिखने का जो स्किल स्किल है उसको अच्छी तरह से डेवलप करना पड़ेगा ये एक बहुत ही अहम रोल निभाता है जब आप इस फिल्म मेकिंग Uh, मैं अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं रेडोमो वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहां और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार पनग म का तरंग है अशों की जबानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं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 नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा एक टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं एक विषय पर बात कर रहे हैं करियर इन फिल्म मेकिंग और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जय जी हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और अभी एक फिल्म पर काम कर रहे हैं मकसूद जिसका नाम उन्होंने बताया बहुत ही अच्छी स्टोरी उनके पास है और उसको पिक्चराइज करने जा रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूँगा अभी जय जी आपसे कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को ये बताइए कि इस करियर इन फिल्म मेकिंग में कितने वैरायटी ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं किस तरह से हम अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं आ, फिल्म मेकिंग में आपको सबसे पहली चीज़ है राइटिंग राइटिंग के बाद आप कास्टिंग करते हैं जिस हिसाब आप से आपने कहानी लिखी है उसके बाद आप एक शूटिंग लोकेशन देखते हैं शूटिंग लोकेशन के बाद आप, आपको किस शूट करना है मोबाइल से बनानी है कौन से कैमरे से बनानी है आपको उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा उसके बाद आपको किस तरह के करैक्टर हैं उसके लिए क्या क्या पहनना है कपड़े पहनने मेकअप कैसा होगा या आप वैसे ही करैक्टर को कास्ट करें जैसे ओल्ड करैक्टर है आप किसी यंग लड़के को मेकअप करके ना एक ओल्ड करैक्टर को ही आप सर्च करें कि हाँ रिप्रजेंट कर सकते हाँ, हैं है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जैसे आज टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है तो आप मोबाइल से फिल्में बना सकते हो छोटे छोटा अपने घर पर कहानी लिख के आप उसको शूट कर सकते हो जैसे कोई भी विषय ले सकते हो कि आप स्कूल में जाते हैं स्कूल में जाके आप घर आते हैं तो इस घर आने में आपको मतलब कितना वक्त लगता है क्या आपकी रो, रोज रोज़ की प्रोसेस की रूटीन है तो आप उसको एक छोटा सा शूट कर सकते हैं कि इस तरह से एक्टिविटी के उससे क्या होगा कि आपको एक कहने का नज़रिया मतलब क्या क्या आप कहना चाह रहे हैं कि ये भी एक एक तरह से आप होता है कि आप स्कूल से वहाँ गए वहाँ से इसका भी एक स्क्रीन प्ले होता है कि आप स्कूल के बस में बैठे बस में बैठने के बाद आपने दोस्त से बात की क्या बात की आप जाके उसकी बात सुन के मूड ऑफ हो गया आपका फिर स्कूल में आप चुपचाप बैठे हैं चुपचाप बैठने के बाद आओ तो ये सब कहानी है कि स्कूल से जाने की आपके बीच क्या प्रोसेस हुई तो उसको स्क्रीन प्ले बोलते हैं हम कि ये स्क्रीन प्ले है कि आगे क्या मतलब कहानी क्या क्या मतलब कहना है आपको तो इसको आप किस तरह से शूट करना चाहते हैं के मतलब किस तरीके से मोबाइल शूट करने जाते हैं वो तो आपको एंगल देखने पड़ेंगे कि आपको अगर क्लोजअप शॉट करना है तो क्लोजअप शॉट में इमोशन्स होंगे या आपको एक रनिंग शॉट दिखाना है तो रनिंग शॉट में आपको कैसे लेना है तो हर तरह के एंगल्स में आपको कैमरा एंगल सीखने पड़ेंगे वाइड एंगल है क्लोजअप है ये सब तो आप ये नेट पे भी पढ़ सकते हैं इस विषय के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें तो आप कहीं ना कहीं से शुरुआत कर सकते हैं एक मोबाइल से बना के आप छोटे छोटे क्लिपिंग बनाइए उसके बाद आप बड़े जंप कर सकते हैं कि छोटे बड़े कैमरे से कुछ शूट करें तो आप खुद भी मेकिंग सीख सकते हो थोड़ी बहुत तो ऐसा नहीं है कि आपको आ, कोई बहुत बड़ी चीज़ें स्टोरे ज्वाइन करना है तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चाहे आप कहीं स्टूड से पढ़ के आएँ या आप किसी के साथ काम कर रहे हैं जब तक आप अंदर अपने कॉन्फिडेंस में रखेंगे कि आपको जो आपने लिखा है आपको कैसे बनाना है वो तब तक आप उस विषय को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे हम्म हम्म हम्म जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से भी आप आगे बढ़ सकते हैं और आपने बताया कि मोबाइल के ज़रिए भी आप शूट करके अपने फिल्म को बना सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना काम आप अच्छा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया प्रैक्टिस प्रैक्टिस में एक दम एंड परफेक्ट ये बातें हमारे जहन में हो तब हम इस फिल्म इंडस्ट्री में या फिल्म मेकिंग करियर में आगे बढ़ सकते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और इसमें जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मैंने बात कही एडिटिंग या ये है वो है तो कितने जगह मना कौन एक फ़िल्म बनाने के लिए आ, किन मेन मुख्य मुख्य जो चीज़े है, चीज़ें हैं किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है आपको सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया कि आपको कहानी के बाद आपको सिलेक्शन करना होता है कि करैक्टर कास्टिंग है या जो भी है फिल्म शूट होने के बाद आपको एडिटिंग टेबल पे जाना पड़ेगा कि एडिटिंग में आप कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी फिल्म को किस पेस में रखना है तो आप ये पेस और ये जो आपका जो इफ़ेक्ट्स हैं ये आप एडिटिंग से कर सकते हैं जैसे आप मोबाइल शूट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर सीखें जैसे मूवी मेकर है या कुछ छोटे मोटे शॉर्टवेयर है आप इंटरनेशनल डाउनलोड करके उनसे थोड़ा थोड़ा एडिट कर सकते हैं इफेक्ट्स डाल सकते हैं तो आपको एडिटिंग एडिटिंग टेबल पे जो आपने एक क्लिपिंग शूट करी है उस क्लिपिंग को आप स्टोरी टेलिंग में कह सकते हैं तो एडिटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है कि आप कहानी है एक तो कहानी को वहाँ से आने तक मतलब एक बच्चा स्कूल से आया घर तक तो आप उस उन क्लिपिंग को जोड़ना है तो उस जोड़ने के लिए आपको एडिटिंग टेबल पर बैठ के एक एक स्टोरी टेलिंग बनानी पड़ेगी अलग से स्क्रिप्ट के अलग कि हमें यहाँ चीज़ चाहिए ये विषय लेना है ये सीन नहीं चाहिए तो ये हम हटा देते हैं तो एडिटिंग का भी एक अपने आप रोल है उसके बाद एडिटिंग होने के बाद हम उसमें आ, हो सकता है हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जैसे मतलब आप साउंड डाल सकते हैं साउंड कैसा है मतलब रोमांटिक सीन है या आपका सैड सीन है तो आप नेट से या खुद कहीं ना कहीं से डाउनलोड करके वो साउंड का भी एक क्लिपिंग डाल सकते हैं जिससे कि एक विजुअली बहुत रिच हो जाए वो सीन कहने का मतलब है कि आप अगर रो रहे हो तो रोने के लिए आपको किस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक रखना है तो आप उस चीज़ को डाल सकते हो तो साउंड एडिटिंग के बाद आप साउंड पे आते हैं उसके बाद आपकी एक पिक्चर तैयार होती है जिसको आप दिखा सकते हैं किसी को नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुमन नाइन्टी पॉइंट करियर इन फिल्म मेकिंग इस विषय पर हमने बात का हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ जय सिंह जी है दिल्ली से बिलोंग करते हैं और अभी मुंबई में काम कर रहे हैं तो आई आगे बढ़ते हुए मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना करियर बनाया है सफल भी हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ एक दो उदाहरण बती जिन्होंने छोटे से शुरुआत करके एक बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं जैसे कि आजकल नवाजुलद्दीन हैं वो एक बहुत छोटे से ज़िले से आते हैं बुड़ाना से तो उनके फैमिली में कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि वो फ़िल्म लाइन में आएंगे तो दिल्ली आए वो दिल्ली में पढ़ाई करते थे तो उन्हें लगा कि मुझे फ़िल्म लाइन में जाना चाहिए तो उन्होंने थोड़े थोड़े थिएटर किए धीरे धीरे फिर उनका एन एच ड्रामा में एडमिशन हुआ उसके बाद उन्होंने बॉम्बे में काम किया उस दिन बॉम्बे में बहुत साल स्ट्रगल किया छोटी छोटी चीज़ें की तो उन्होंने तजुर्बे से सीखा लेकिन जो उनके आसपास करैक्टर थे जो मतलब उनकी एक पीड़ा का टाइम था तो पीड़ा के टाइम पे जो उनके साथ जुड़े हुए करैक्टर थे उन्हीं को आज वो अपनी पिक्चर में करैक्ट्राइजेशन कर रहे हैं जैसे अभी जैसे श्रोता ने शायद किसी फिल्म किसी ने फिल्म देखी वो लंच बॉक्स उसमें जो करैक्टर था उनका वो उनके पड़ोस में रहते थे हेलो सर कैसे हैं तो वो टोली चाहते थे कहीं तो उनसे इस तरह से वो करैक्टर बात करता था तो वही करैक्टर उन्होंने फिल्म में लाया तो उनकी एक स्ट्रगल की जरनी चाहिए उसका उनको एक एक्टिंग में फ़ायदा होगा कि एक मतलब आदमी संघर्ष कर रहा है एक दिन से पेट में भूखा है तो आप जिस चीज़ को आप फेस कर रहे हो तो आप उसको स्क्रीन पर ला रहे हो तो आप उस फेज से वो गुजरे हैं कि एक भूखे की कहानी है या एक स्ट्रगलर की कहानी है या उसके पास पैसे नहीं है तो वो अपने करैक्टर को स्क्रीन पर इसलिए जी पाते हैं क्योंकि वो उस फेज से आए हैं तो इसके लिए आपको क्या है उन्होंने संघर्ष किया पैसेंस रखा और सही वक्त पे जब आदमी मेहनत करता है तो उसको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलता है तो छोटे छोटे गांव से भी लोग आते हैं जो अगर उनमें प्रतिभा है और लगन है और एक गिवअप करने वाली बा गिवअप नहीं करना चाहते हो तो वो इस तरह से सक्सेस हो सकते हैं तो उसके लिए आपको प्रतिभा के साथ साथ एक आपको ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से कि जो मैं हर चीज़ में बोलता हूँ कहीं भी तो ऑब्ज़र्वेशन बहुत जरूरी है कि आपके आस क्या हो रहा है आप उसको ऑब्ज़र्व करें वही एक तरह से लोग अभी क्या है कि हम आम आदमी आम आदमी कैसे बात करता है आम आदमी कैसे चलता है या आम आदमी के क्या परेशानी है या सब तो आप अगर ये चीज़ को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि किस तरह से तो आप उसको करेक्टराइज में ला सकते हो तो ये मैं एक, एक एक्टिंग की बात कर रहा हूँ थिएटर एक्टिंग की या कलाकार की बात कर रहा हूँ तो ऐसे छोटे अब बात करेंगे हम अगर डायरेक्शन की बात करें तो जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी ट्रेनिंग ली जैसे उनमें एक नाम है रामगोपा वर्मा का जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो उनको भी कुछ फिल्में उन्होंने देखी तो फिल्मों को देखने के बाद जैसा बताते हैं वो कि उन्हें लगा कि उन्हें फ़िल्म लाइन माना चाहिए तो 27, 28 साल की उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी अपनी तो उससे पहले उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी या होती नहीं थी लेकिन उन्होंने फिल्में देख देख के चीज़ों को सीखा तो उसके बाद उन्होंने कहानी को एक अच्छे तरीके से कहा तो पहली फिल्म से उनको काफ़ी फेम मिला धीरे धीरे उन्होंने अपना काम किया तो एक इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाई तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से ट्रेनिंग ले ली आप फिल्मों से भी देख के सीख सकते हो लेकिन आपको फिल्म को देखने के लिए एक नज़रिया बनाना पड़ेगा कि आज मुझे फ़िल्म कैमरा एंगल से देखनी है आज मुझे फिल्म स्टोरी टेलिंग से देखनी है आज मुझे साउंड से देखनी है तो आपको एक दिन उसी फिल्म को दस दस बीस बीस बार देखना पड़ेगा कि ये फिल्म है तो मुझे इस एडिटिंग किस तरह से हुई है इसमें क्या हुआ है किस तरह से हुआ है तो आपको क्या है कि हर चीज़ वहीं छुपी हुई है आपकी तो आपको उस तरह से ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि ये चीज़ ऐसी है जो चीज़ नहीं है आती है आपको तो आप पूछ सकते हो जो मीडिया या फिल्म लाइन के लोग जुड़े हुए हैं इस तरह से तो इस तरह से उन्होंने बिना किसी को असिस्ट किए या मतलब कुछ ऐसी ट्रेनिंग के बिना उन्होंने फिल्म बनाई उसके लिए उन्होंने सत्य राय का भी अवार्ड मिला बेस्ट डेब्यू यंग फिल्म मेकर का शिवा फिल्म थी उस फिल्म का नाम शिवा था हालाँकि वो फिल्म देखने के बाद भी मैंने भी छोटा था तो मुझे भी लगा कि मुझे फिल्म लाइन में आना चाहिए क्योंकि शिवा जो कहानी थी एक हीरोज़्म की थी कि हमारे अंदर एक हीरो है कि हमारे आसपास कुछ गुंडागर्दी हो रही है तो हम एक हीरो कि हमारे अंदर एक शिवा है सब सबके अंदर शिवा है कि कि हम कुछ लड़ना चाहते हैं तो हम आगे आगे लीड करें तो उसी तरह की कहानी थी जो लोगों ने अपने अंदर शिवा ढूंढने की कोशिश की तो फिल्म को पसंद किया तो फिल्म चली तो एक तो हो सकता है मेरे लिए भी वो इंस, इंस्पायर थी उन फिल्म की मेरे अंदर भी एक शिवा है जी जी तो फिल्म मैंने लिखता था मैं तो लिखने के बाद साथ मैंने हीरोइज़म की कुछ चीज़ें लिखी कि सुपर हीरो है या कुछ इस तरह की कहानी पढ़ते थे कॉमिक्स वगैरह तो एक वो होता था कि अकेले लड़ खेलते थे या करते थे तो एक सुपर हीरो की में से फिर एक सोसाइटी में आए सोसाइटी में फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं उस पर लिखना स्टार्ट किया तो आपकी क्या एज के साथ एक मैचोरिटी आती रहती है कि आप इस तरह की चीज़ें करते हैं लेकिन वो जो शुरू का अनुभव है सुपर हीरो से लेके एक सामाजिक कहानी कहने का जो एक गैप है वो आपको तजुर्बे तजुर्बा आप कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता आपकी कहानियों में तो इस तरह से एक मैंने बताया कि एक कलाकार हैं और एक डायरेक्टर है जो इस तरह से भी आए कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड नहीं थी लेकिन उन्होंने लगन से अपना काम किया अंजाम किया और अपना नाम बनाया बॉलीवुड में जी जय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने दिया दो एग्जांपल, जो बिल्कुल बैकग्राउंड उनका नहीं था और बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करते हुए वो अपने करियर को अच्छी तरह से इस इंडस्ट्री में अपना एक अच्छा नाम मेहनत करके उन्होंने किया है तो बहुत सारे ऐसे मुकाम हैं जहाँ पर हम लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में या करियर इन फिल्म मेकिंग में अपना काम कर सकते हैं और अच्छा नाम कर सकते हैं शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर हर फील्ड में होता है तो इस फील्ड में भी शुरुआत में कुछ चीज़ें सीखने के लिए समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा लेकिन बाद में आपका करियर बहुत ही अच्छा हो सकता है एक नाम हो सकता है और बहुत ही अच्छा करियर है तो मैं चाहूँगा कि हमारी युवा साथी जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के माध्यम से भी अपना ये ट्रेनिंग लेकर काम कर सकते हैं या फिर किसी डायरेक्टर के साथ रहकर काम करते हुए असिस्ट करते हुए भी इन चीज़ों को सीखकर आगे बढ़ सकते हैं तो आपके ऊपर है कि किस तरह का आपका सिचुएशन है वर्तमान में आप किस पोजिशन पर हैं उस अनुसार आप अपने डिसाइड कीजिए और इस फिल्म लाइन में आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम अच्छा करियर आप बना सकते हैं नाम और पैसा दोनों इसमें मिलेगा आपको तो चलिए आप अपना करियर बहुत अच्छा बनाएं ऐसे शुभ आशा के साथ जाते जाते मैं कहूँगा जयसिंह को कि एक बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे सभी युवा साथियों को जरूर दें वो अपना करियर को फ्रेम करने के लिए देखिए अगर मेरी तरफ से कुछ यूथ के लिए हो सकता है तो वो आपको मेल कर सकते हैं उनका कोई सजेशन है या मेरी तरफ से कुछ गाइडेंस है तो मैं उनकी हेल्प करूँगा तो आप मधुबन रेडियो की ई मेल आई कुछ भी उनका सवाल हो या वो वो भेजें और मुझसे जो मैं मैं उन्हें गाइड कर सकता हूँ तो मैं उनको जरूर गाइड करूँगा हम बात करेंगे जिसको भी मतलब सीरियसली कुछ इस लाइन में आना चाहता है जितना मुझे नॉलेज है या मुझे उनको गाइडेंस देना चाहिए मैं उनको दूँगा क्योंकि मेरा मकसद है कि मेरे साथ साथ लोग जो इस विषय में हैं कि जैसे हमारे टाइम पर भी हिच हिचकाहट होती थी हम फैमिली से नहीं बात करते थे अगर आपके मन में है कि आप फिल्म लाइन में या किसी चीज़ में आना चाहते हैं इस तरह से तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं गाइडेंस के अंदर क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है हमें गाइडेंस नहीं मिली लेकिन हमने किया है कि धीरे धीरे अपना मुकाम बनाया तो धीरे धीरे आप अगर आपको पास अगर कोई गाइडेंस के लिए है जरिया तो आप बेहिजक मेल कर सकते हैं और मुझसे किसी विषय के बारे में पूछ सकते हैं फिल्म से रिलेटेड बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आकर आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और हमारी युवा साथियों को खास आपने कहा कि आप जुड़ सकते हैं मुझसे और कोई भी सवाल हो इस विषय पर आपको जानकारी चाहिए तो मेल भी कर सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मैसेज करके अपने सवाल हमें भेज सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप अपना नाम और जो प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो ज़रूर हमें मैसेज कीजिए हम इसको अगले एपिसोड में ज़रूर इस विषय पर बात करेंगे तो चलिए युवा साथियों आज के लिए बस इतना ही करियर ऑप्शन कार्यक्रम में अगले एपिसोड में फिर कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक आप मुझे यानी आर रमेश और जय जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुनाए हैं रेडमोथ बन नाइनटी सुनते रहो मस्कर रहो